ओम ज्ञान ज्ञान शला तो आपका प्रश्न है कि मैं ऐसे कैसे कृष्ण भक्ति में आया हूँ कैसे प्रेरित हुआ तो युवकाल में इंग्लैंड में देखा कि कोई सुखी नहीं है किसी का कुछ भी अभाव नहीं है तो फिर भी कोई सुखी नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार जैसे सब लोग जीवन बीतते ही उस प्रकार मैं नहीं कहूँगा लेकिन मुझे क्या करना तो ज्ञान नहीं था पूरा दिशाहीन था तो शिल की एक पुस्तक मिली mm. कृष्ण लीला शीला प्रभुपात इसकॉन इस के संस्थापक आचार्य mm. जिन्होंने पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया कृष्ण लीला कृष्ण लीला पुस्तक का पूरा नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री भा कृष्ण हिंदी नाम इंग्लिश में Krishna the supreme personality of god. Hmm. To Daiva had to say Shri Krishna ki kripa se ye pustak mili. Kya hai ye mai ek dost ka ghar mein tha aur wo pustak dekha aur ek dam nayi pustak matlab wo खरीद लिया वो व्यक्ति लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ा लेकिन नहीं टू फर ली और बहुत प्रभावित था अच्छा लगा hmm. क्या है उसके पहले उस समय मेरा उम्र अठारह था अठारह <laughs> वर्ष और उसके पहले दो साल के पहले स्कूल में मेरा एक दोस्त मुझको की शिलो प्र मुझको देखा और मुझको बताया बहुत अच्छी है आप देखो तुम देखो और मैं बोला ना ये सब इंडियन गुरु सब ढोंगी है मुझे पूरा विश्वास नहीं कुछ भी विश्वास नहीं है ये सबों में मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं देखूंगा और दो साल के बाद दूसरा अवसर मिला <laughs> और पढ़ लिया सब कुछ फिर और। फिर भी पूरा विश्वास नहीं था क्योंकि आ, मैं सोचा था कि अच्छी पुस्तक है लेकिन ऐसे लोग कहा है जो सब वो ज्ञान जो उसमें है तो कौन पालन करते ये सब और साधु गुरु ये में कुछ भी विश्वास नहीं था क्योंकि वो बहुत लंबी चर्चा है पचपान में एक चर्च जाता था और देखा कि वो जो फ्रीस्ट थे पादरी तो हमेशा स्मोकिंग किया था कल वो उस समय जो मास किया था वो मास बोलते नहीं वो वो क्या बोलते है वो।, वो आरती जैसे मंदिर में आरती होती है तो मास होते, होता है चर्च में तो मास तो बीस तीस मिनट चलते हैं और उस समय के अलावा वो फ्री स्टॉफ तो हमेशा स्मोकिंग किया था और टीवी दिन भर देख लिया था तो मुझे विश्वास नहीं था तो कही ये आदमी तो पारम आर्थिक वाद ही नहीं है तो सामान्य व्यक्ति जो मतलब वस्त्र लेकिन चेतना उच्च नहीं, नहीं है ऐसा देखा तो इसलिए मेरा विश्वास नहीं था ये सब गुरु साधु भोगी योगी सब तो फिर भी गया और इसको मंदिर प्रवेश करके भी वो बहुत प्रभावित था क्योंकि और सब भक्तों के चेहरा बहुत उज्जवल था और सब बहुत प्रसन्न थे लेकिन उस भक्तों के साथ कुछ बात किया था फिर देखा कि वो तपस्या करते, है बिल्डिंग में वो शीतकाल था और बिल्डिंग में बहुत ठंड था लेकिन हीटिंग नहीं था और ऐसे तपस्वी थे और ये सब नियम पालन किया था अभाजश्री संगवर्जन जो पश्चिम देश में बहुत दुर्लभ है और uh, मंगसाह वर्जन जो उस समय बहुत दुर्लभ था नहीं साहारी था लेकिन उस समय बहुत कम साहारी और ये सब uh, नशा सिगरेट तम्बाकू शराब कुछ नहीं दे जो बहुत दुर्लभ है पाश्चात्य देशों में तो बहुत प्रभावित था तो फिर भी पूरा विश्वास नहीं था और भक्तों से पूछा कि और सब लोग बोलते हैं कि हमारा राष्ट्र राष्ट्र ही है तो कैसे है? आपकी बात मैं मानूंगा और फिर भक्तों मुझको ऐसे कन्विंस किया मुझको बोला कि मुझको बताया की, किसी आदमी की बात हम ग्रहण नहीं कर सकते तो शास्त्र को मानना चाहिए और मेरा विश्वास था शास्त्र में चाहे भी बाइबल हो कुरान जो भी हो ऑलरेडी उसके पहले समझ लिया की लोग जो आते बोलते और खुद की कल्पना से तो ये सत्यवाणी है तो उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते तो प्राचीन शास्त्र में विश्वास होना चाहिए और की और उसके पहले भी समझ लिया की वो जैसे ही क्रिश्चियन धर्म में बोलते है कि और आत्मा का जानना एक बार होता है उसके बाद भगवान विचार करते हैं और जो पापी है तो चिरोकाल के लिए नारक भेजना है और उससे बचाने का अवसर नहीं है तो उसमें मेरा विश्वास नहीं था कि भगवान कृपालु है और हमको बार बार अवसर देते हैं इसलिए मेरा विश्वास था जो हिंदी में पुनर्जन्म वाद बहुत है लेकिन पुनर्जन्म वाद नहीं है पुनर्जन्म तथ्य है सही है वाद का मतलब मत लेकिन सत्य ही है और इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण भी है तो इसलिए और इस प्रकार में पूरा विश्वास नहीं था लेकिन काफी था कि मैंने सोचा कि शंखाऊ क्य कि मुझे इस मार्ग में जाना चाहिए तो ऐसा आया था मैं दो तीन शब्द में बहुत लंबी कहानी बोलता हूं <laughs> और उसमें मुख्य कारण है गुरु कृपा अगर शील प्रभुपात पाश्चात्य देशों में नहीं है तो कैसे संभव था कि मैं और मेरे सब गुरु भाई गुरु बहन इस कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता इनकी कृपा और हम जो बहुत दूर थे कृष्ण भक्ति से हम कैसे आ सकते मतलब भारतीय लोग तो जन्म से जन्मकाल से कृष्ण नाम सुनते हैं और विश्वास होते हैं गीता में भगवान कृष्ण भगवान राम में, राम लेकिन हमारा हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं था कृष्ण के बार में गीता का एक गीता का संस्कृत अंग्रेजी अनुवाद मैंने पढ़ा अच्छा लगा किंतु कुछ भी नहीं समझ समस्त। <laughs> पश्चिम के उपोक्ता और यहाँ का पूर्व का आध्यात्म दोनों में क्या फर्क आपने महसूस किया है आचा होता है याद भारत में हिसाब आध्यात्मिक थे माना आज अला भारतीय लोग का उनका चमत्कार है कि मौसम वाद और भौतिकवाद दोनों एक साथ रखते हैं जो कैसे संभव हो मुझे नहीं समझता हूँ लेकिन मंदिर भी जाते हैं और सिनेमा भी जाते हैं टीवी भी देखते हैं और टीवी देखने के पश्चात ये आधा नंगी महिलाओं का दर्शन करने के पश्चात तो बहुत श्रद्धा के साथ मंदिर आते भगवान के सामने ये, चमत्कार, <laughs> ये ही चमत्कार है ये ही चमत्कार हिंदू धर्म में बहुत सब हिंदू योगी है <laughs> क्या है दो ब्रेन है क्या हो? क्या हो मस्तिष्क का दो है या क्या है? एक नहीं सही है कि भारतीय संस्कृति वो प्राचीन संस्कृति अतुल है केवल दुनिया में नहीं विश्व में आध्यात्मिक विकास के लिए इसमें एक चीज और अलग संदेश गोपाल ने सिर्फ श्री कृष्ण पर काम किया है श्री कृष्ण का संदेश भेजा है सारी चीजें हुई उन पर लिखा है कृष्ण पर ओशो ने भी किया है प्रुण प्रुण कृष्ण को कृष्ण पर ओशो ने भी बहुत काम किया ओशो ओशो और वो भी बाहर रहे हैं और एक वक्त था जब उन्होंने पश्चिम पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था आध्यात्मिक रूप से तो क्या आपको कृष्ण उस पर क्या कहेंगे शिल प्रभु हमको एक्चुअली प्रभुपद हमको पहले कृष्ण भक्ति करना ऐसे प्रचार नहीं किया तो पहले प्रभुपाद बोले हमको तो जीवन का का उद्देश्य क्या है उसको समझ लो परम सत्य का अनुसंधान और परम सत्य कृष्ण है इसलिए कृष्ण की भक्ति करना चाहिए और भगवान कृष्ण गीता से समझना चाहिए लेकिन भगवदगीता यथारूप यथारूप ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भगवदगीता यथारूप समझना चाहिए तो शिलो प्रभापात के अलावा तो लगभग सभी साधु गुरु योगी भोगी और सब जो भारत से निकलते तो कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं शिल प्रभुपाद की विशेषता है कि शिल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की वाणी कृष्ण के बारे में यथारूप प्रचार किया था गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मथापर अत्यम नान याद खिंचित मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है अहम सर्वस्व प्रभव मथस्व प्रवर्तित प्रवर्तते मैं सभी वस्तुओं का मूल आधार हूं सब कुछ मेरे से आते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में कहते हैं लेकिन सब अपना मत के अनुसार कहते हैं शिल प्रभात की विशेषता है कि श्री कृष्ण जैसे बोले वैसे शिल प्रभात बोले तो पाशात्य देशों में फ्री सेक्स इत्यादि ऑलरेडी था तो क्योंकि कोई वहां जाके बोलते ही तो फ्री सेक्स ही अध्यात्मवाद तो उसमें क्या लाभ है शीला प्रभुपाद सबको सिखाए कि फ्री सेक्स से फन होते इसलिए प्रभुपद बोले कि वो विवाह खंड है और सामाजिक विधि मानविक विधि के अनुसार वो स्त्री पुरुष संबंध जो है वो ठीक है लेकिन जंगली फाषो जैसे बिना कोई भी कोई भी नियम के बिना ऐसे कर वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है आहार निद्रा आहार निद्रा भय मैथुनम चमान्य मैथ पशु भी न मनुष्य और पशु दोनों खाते हैं फिरते हैं सोते हैं और मैथुन भी करते हैं लड़ाई है करते हैं तो मनुष्य मात्र अधिकार है धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्म पालन करना तो इस, इसलिए ही वो शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए धर्म क्या है और धर्म पालन करने के लिए कुछ नियम भी कर, पालन करना चाहिए बहुत योगी है जो गुरु साधु स्वामी जो पाश्चात्य जाके कुछ लोगों को आधुनिक नया अंदाज का हिन्दू बनाए अब जड़ सर सुनिए एक बात लेकिन श्रील सिर्फ श्रील प्रभु पद सबको नियम पालन करके कृष्ण भक्ति सिखाए ये बात इंपोर्टेंट है मतलब की अब पश्चिमी लोग तो जय राम जय राम या बोलते है या कुछ माला फरते है या तोती साड़ी पहन ऐसे वो वो शिल प्रभात का प्रधान नहीं है कि उनको नियम निष्ठावान निष्ठाबान बनाए कृष्ण भक्ति पालन करना नियम पालन करना जल्दी उठना ब्रह्म मोहर में आ, तो आप अभी जाने जाने बात कि सूरत आप बार बार आए हैं आपको सूरत प्रिय है कोई खास बात इसकी कोई खास वजह सूरत में प्रिय है उस पर कहा नहीं है तो सब दुनिया भगवान कृष्ण के हैं प्रिय है, है मतलब मेरे बहुत प्रिय बंधु है यहाँ पर राधेश प्रभु जैसे लेकिन क्या है वो पूरे दुनिया में इसकों के बहुत प्रचारक है और सबका क्षेत्र है मैं तो सब लोग तो सब जाएगा नहीं जा सकते तो मेरा भाग्य है कि मैं एक क्षेत्र में हूं सूराती लोग बहुत पुण्यवान है भक्तिमान और हम अभी चर्चा की उसके बारे में की उल्लाबाचार्य का पुत्र गोसाई जी यहाँ पर सूरत सूरत बार बार आए थे पांच सौ वर्ष के पहले पूरे सौराष्ट्र में गुजरात में प्रचार किया थे और सूरत बार बार तो थे हवेली के बारे में हमें बात की लगता है वो हवेली तो उस समय से है, भुणाना बार, भुणाना बार। तो वाला बाचार्यारूढ़ी है, ना? आ, मंदिर है। वाला बाचार वो वाल संप्रदाय पुष्टिमा का प्रभाव से हाँ कृष्ण भक्ति अभी तक गुजरात में है और अभी हम चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मुखी प्रचार करना चाहते हैं यहाँ पर